रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र लोग पूछ रहे हैं कि नए संसद भवन के ऊपर स्थापित ये चारों शेर चारो दिशाओं में दहाड़ क्यों रहे हैं किस पर दहाड़ रहे हैं अशोक स्तंभ के ढाई हजार साल पुराने शेर तो शांत थे, ये क्यों है? कोई कोई वजह? इस निजाम से से भी सवाल पूछना पूछना अपराध है, मगर विपक्ष पुण्य कर्म है लेकिन मैं विपक्ष को ये पुण्य कर्म क्यों बटोरने दू मैं खुद क्यों ना बटोरूं? तो इस सवाल का जवाब मुझे यह मिला कि हम ढाई साल पुराने समय में नहीं है हालांकि उस समय किराने को मस्जिद नहीं थी वरना एक मिनट में पहुंच जाते और हमारे वाले सम्राट अशोक नहीं है आज अपने को जो सम्राट मानता है वो अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता अतः ये अशोक स्तंभ नहीं है ये इस सम्राट का बनवाया स्तंभ है आप ही सोचो इसके शेर शांत और सौम्य कैसे हो सकते हैं वे ये कलंक अपने सिर पर क्यों ला दे गनीमत है कि इनके मुंह में इनके शिकार और उनके शरीर से बहता खून नहीं है अब सवाल उठता है कि ये चारों खाते पीते तगड़े शेर चारों दिशाओं में दहाड़ किस पर रहे हैं और वो भी नए संसद भवन के ऊपर चढ़कर इसका जवाब वैसे तो स्पष्ट है मगर कोई ये इल्जाम न लगाए कि मैं इसका उत्तर देने ऐसी कतरा रहा हूँ तो जवाब ये है की दहाड़ रहे हैं हम पर तुम पर हमारी बुद्धि पर हमारी चेतना के स्तर पर कि हमने 2014 में जो गलती की वही 2019 में भी की और इनको पूरा विश्वास है यही हम 2024 में भी करने जा रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत की भेंट इस देश को देने जा रहे हैं सब कुछ अनुकूल रहा तो 2024 में संसद में कोई इक्का दुक्का विपक्षी सदस्य दिखेगा इसलिए हम अभी से दहाड़ रहे हैं हम दहाड़ रहे हैं कि देखो शेर जब तक शांत और सौम्य रहा तो संसद को विपक्ष मुक्त करने की कोई सोच भी नहीं पाया ये हम पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र है इसमें कुछ भी मुमकिन है ये शेर हमारे सम्राट के हैं मगर है तो फिर भी शेर इसलिए ये पूरी तरह उसके वश में भी नहीं है ये दहाड़ कर इस देश के बहुसंख्यकों के भी बहुसंख्यक वर्ग को सावधान कर रहे हैं कि अकल के मारो तुम इतने गए बीते कब से हो गए कि हमें दहाड़ने यहाँ आना पड़ा तुम्हें मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर इस फर्जी सम्राट ने मिशन नफरत पर लगा दिया और तुम भूल गए कि इसकी आड़ में तुम्हारे ही खिलाफ साजिश रची जा रही है ये नोटबंदी किसके हक में थी तुम्हारे हक में और मुसलमानों के विरुद्ध थी तब से जो अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है उसकी तकलीफ क्या अकेले मुसलमान झेल रहे हैं? इस देश ने पिछले 45 वर्षों में कभी ऐसी बेरोजगारी नहीं देखी जैसी आज देख रहा है अभी जून में ही 25 लाख लोग नौकरियां गवा चुके हैं आगे भी ये इसी तरह नौकरिया गंवाते रहेंगे इसका असर तो केवल मुसलमानों पर पड़ रहा है है ना तुम, तुम्हारा बेटा बेटी तो बेरोजगार नहीं हुए ना कभी होंगे क्यों और रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे और नीचे जा रहा है इसे कौन भुगतेगा पिछले 10 महीनों से विदेशी पूंजी भाग कर अमेरिका जा रही है इसका असर किस पर पड़ेगा भारत पर पिछले सात वर्ष में विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है उसका भुगतान क्या अमेरिका करेगा और भी गिनाऊ छोड़ो इस अडानी को दो, दो खरब डॉलर का कर्ज किस सरकार ने दिया जबकि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार चार खरब डॉलर बताया जाता है अगर यह भी नीरव मोदी मेहुल चौकसी विजय माल्या की राह पर चल पड़ा तो क्या तुम खुशी बनाओगे क्योंकि नुकसान तो केवल मुसलमानों का होगा आंकड़ों के अनुसार दो हजार में सत्तानवे लोग पहले की अपेक्षा गरीब हुए हैं तो ये तो सब के सब मुसलमान है ना सभी हिंदू तो तीन फीसदी में शामिल हैं है ना वे तो गरीब हो ही नहीं सकते जिनकी झुग्गी झुपड़ियाँ उजाड़ी जाती हैं जिनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं उनमें कोई हिंदू तो नहीं होता ना तुम तो बहुत सुखी हो क्योंकि मुलो को ठीक कर दिया गया है अरे भाई गर्दन हिलाकर एक बार हाँ तो कहो कि ये काम भी तुम्हारी तरफ से मैं करूं। तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख पत्थर हो चुके दहाड़ते शेरों का लोकतंत्र